श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा मथुरा मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव के अंदर एक ही आधार में शिव शक्ति रूप का दर्शन श्री रामकृष्ण देव के ज्वलंत जीवन के संस्पर्श से किसी समय मथुर बाबू की भी एक अद्भुत स्थिति हुई थी जिसके फलस्वरूप उनकी श्रद्धा भक्ति सहस्त्रगुनी वर्धित हो उठी थी, थी यह बात हमने श्री रामकृष्ण देव के शत्रीमुख से स्वयं सुनी है सदा अपने भाव में तल्लीन श्री राम कृष्ण देव एक दिन अपने कमरे की ईशान दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत जो लंबा बरामदा है वहाँ अपने धुन में मग्न हो टहल रहे थे काली मंदिर तथा पंचवटी के बीच जो एक अलग मकान है जिसका बाबुओं की कोठी कहकर अभी तक मंदिर के कर्मचारी वर्ग निर्देश करते हैं उस मकान के एक कमरे में मथुर बाबू उस समय अकेले बैठे थे वे जहाँ बैठे थे वहाँ से श्री रामकृष्ण देव जहाँ टहल रहे थे वह स्थान अधिक दूर न होने के कारण वहाँ का सब कुछ अच्छी तरह से उन्हें दिखाई दे रहा था इसलिए श्री राम कृष्णदेव को उस तरह टहलते हुए देखकर कर कभी वे उनके विषय में सोच रहे थे और कभी संसार संबंधी इधर उधर की बातों का चिंतन कर मन ही मन अपने भावी कार्यक्रम को निर्धारित कर रहे थे मथुर बाबू अपनी बैठक में बैठे बीच बीच में उन्हें जो इस तरह से देख रहे थे इसका श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी ज्ञान नहीं था और यदि उनका उस ओर ध्यान रहता भी तो उससे होता ही क्या दोनों की सांसारिक सामाजिक तथा अन्य स्थितियों में इतना अंतर था कि परस्पर विदित होने पर भी किसी के निमित्त किसी को विशेष चिंतित होने का कोई कारण नहीं था बल्कि श्री रामकृष्ण देव यदि ईश्वरीय भाव में तन्मय तथा अन्य मनस्क न होते तो मथुर बाबू की बात का पता लगने पर उनके लिए संकुचित हो वहां से हट जाना ही स्वाभाविक था क्योंकि जिन्हें काली मंदिर तथा रानी की समस्त जायदाद का मालिक कहना भी गलत न होगा तथा जिनके सुदृष्टि के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को उस समय तक उस स्थान से हटाया नहीं गया था ऐसे धनी मानी तथा विद्या बुद्धि संपन्न मथुर बाबू के सम्मुख एक साधारण नगण्य गरीब पुजारी ब्राह्मण के लिए जिनको लोग निर्बुद्ध उन्मत्त अनाचारी समझा करते थे तथा जिनसे वे हंसी मजाक करने में भी नहीं चुकते थे भयभीत एवं संकुचित न होना कैसे संभव था किंतु घटना कुछ और ही हुई जिसकी बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती मथुर बाबू ही अकस्मात अत्यंत व्यस्त होकर दौड़ते हुए श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए और प्रणाम करने के पश्चात उनके दोनों चरण पकड़कर रोने लगे श्री राम कृष्णदेव कहते थे तब मैंने कहा यह तुम क्या कर रहे हो तुम बाबू हो रानी के दामाद हो तुमको इस प्रकार आचरण करते हुए देखकर लोग क्या कहेंगे शांत हो उठो किंतु वह सब सुनने लगा कुछ देर बाद स्वस्थ होकर उसे जो अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ था उस वृत्तांत को विस्तार पूर्वक उसने कह सुनाया वह बोला बाबा आप टहलते हुए जिस समय इस ओर आते तब ऐसा दिखता कि आप नहीं हैं वरन साक्षात जगदम्बा ही सामने आ रही है जब आप पीछे मुड़कर उस ओर जाने लगते तब आप साक्षात महादेव ही दिखते थे मुझे पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मेरी आँखों का भ्रम है अच्छी तरह से आँखें मींज फिर इस तरह मैंने जितनी बार देखा ठीक वही दर्शन हुआ बारंबार यह कहता हुआ वह रोने लगा मैंने कहा मुझे तो इसका कुछ भी पता नहीं है भाई किंतु मेरी बात को वह भला क्यों सुनने लगा मुझे भय हुआ कि कदाचित कोई इस बात को सुनकर रानी रासमढ़ी से न कह दे न जाने वे क्या सोचेंगे संभवतः वे यह कहेंगे कि मैंने कुछ जादू टोना कर दिया है बहुत कुछ समझा बुझा कहने के बाद तब कहीं वह शांत हुआ मथुर क्या वैसे ही मेरे साथ इस प्रकार के आचरण तथा मुझसे इतना प्यार किया करता था माँ ने अनेक बार बहुत कुछ उसे दिखा सुना दिया था किंतु मथुर की जन्मपत्री में यह लिखा हुआ था कि उसके इष्ट देवता की उस पर ऐसी कृपा दृष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण कर उसके साथ साथ घुमा करेंगे तथा उसकी रक्षा करते रहेंगे तभी से मथुर बाबू का विश्वास अधिक पुष्ट हो गया क्योंकि यही उनके लिए प्रथम आभास था कि प्रथम दर्शन से ही वे जिनके प्रति आकृष्ट हुए थे तथा लोगों के द्वारा बिना सोचे समझे उनकी निंदा की जाने पर भी जिनकी मनोवृत्ति तथा आचरणों को बहुधा ठीक ठीक समझना उनके लिए संभव हुआ था ऐसे श्री रामकृष्ण देव वास्तव में ही साधारण व्यक्ति नहीं है उनके प्रति कृपापूर्वक श्री रामकृष्ण देव के शरीर में श्री जगदम्बा ही साक्षात विराजमान है उसी समय से उनके मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि मंदिर में में अवस्थित ही शरीर धारण कर उनके उनके के निर्देशानुसार साथ साथ घूम रहे हैं। तभी से श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू की घनिष्ठता विशेष रूप से वर्धित हुई इसमें संदेह नहीं कि मथुर बाबू के लिए महान सौभाग्य का उदय हुआ था शास्त्र का कथन है कि जब तक शरीर बना रहेगा तब तक मनुष्य को भले बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान अवश्य ही करना पड़ेगा साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या मुक्त पुरुषों के लिए भी यही बात है अब प्रश्न यह है कि मुक्त पुरुषों द्वारा अनुष्ठित पाप पुण्यों के फल को कौन भोगता है उनके लिए स्वयं फल भोगना तो संभव नहीं है क्योंकि जिस अभिमान अहंकार के द्वारा सुख दुखादि का भोग होता रहता है वह तो सदा के लिए उनके अंदर से दूर दूर हो चुका है फिर उनका भोग कैसे हो सकता है किंतु कर्म फल तो अवश्य भावी है एवं मुक्त पुरुषों के शरीर सूखे पत्ते की तरह जब तक झड़ नहीं जाते तब तक उन शरीरों के द्वारा अच्छे बुरे कुछ कर्म तो अवश्य ही होते रहेंगे ऐसी स्थिति में शास्त्र का कथन है कि जो बद्ध पुरुष उनकी सेवा करते हैं उनसे प्रेम करते हैं वे ही उन मुक्तात्माओं द्वारा अनुष्ठित शुभ कर्मों के और जो उनसे द्वेष करते हैं वे उनके शरीर कृत अशुभ कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं वेदांत सूत्र अध्याय तीन पाद तीन के छब्बीसवें सूत्र के सांकर भाष्य में लिखा है तथा साक्षाजनीन पठन्ति तस् पुत्रा दाय मुपयंती सुहृद साधुकृत्याम दिवसत पापकृत्यांट तथा कौशिकीन तत्कृत दुष्कृते विघुनुते तस् प्रियात सुकृत मुपियंत्य प्रिया इति परवर्ती भाषा में भी इस विषय का उल्लेख है साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से ही यदि इस प्रकार की फल प्राप्ति होती हो तो ईश्वर ईश्वरावतार की प्रेम भक्ति पूर्ण सेवा का कितना अधिक फल होगा यह कौन कह सकता है